ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में काम की समस्या पुरुष नारी तत्व के अतीत यदि तुम्हारे मन में किसी स्त्री का विचार आए तो उसे तत्काल श्री शारदा देवी के रूप से या तुम्हारी अपनी मां के रूप से जोड़ दो दैंगिक विचार को तुरंत नष्ट कर दो मन से भी अपना नारी संग मत होने दो तंत्रों के एक निर्देश के अनुसार सभी स्त्री रूपों को उमा तथा सभी पुरुष रूपों को शिव से संबंध करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में यह दृष्टिकोण बड़े महत्व का है एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक जो शंकराचार्य द्वारा लिखा समझा जाता है इस प्रकार है माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भूनत्र अर्थात पार्वती मेरी माँ है शिव मेरे पिता है शिवभक्त मेरे मित्र हैं और त्रिलोक स्वदेश है परमात्मा को माता पिता का रूप मानने वाला साधक विश्व में कहीं भी हो सुरक्षित रहता है परंतु नया साधक पूर्वक ऐसा नहीं कर सकता अतः उसे विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ चलते फिरते तथा बातचीत करते समय सतर्क रहना चाहिए कामुक विचारों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का एक और कारगर उपाय है जरा ऐसे स्त्री पुरुषों का विचार करो जिन्हें यह पता ही नहीं कि यौन जीवन क्या है वैसी कल्पना लाभकारी है यदि तुम ऐसे पवित्र लोगों को नहीं जानते तो श्री रामकृष्ण या श्री माँ शारदा का चिंतन करो जो यौन सुचिता के हर पहलू से जन्मजात मूर्छमान आदर्श थे इस प्रकार के विचार का हर रोज अध्ययन अभ्यास करो और इसे अपने आध्यात्मिक साधना का अंग बना लो तुम्हारा स्व या अहम धीरे धीरे ऐसे पवित्र चरित्रों के उदात गुण आत्मसात करेगा और पूर्णतः परिवर्तन अनुभव करेगा जीवन का यह उद्देश्य हो कि हम की तरह स्त्रीलिंग के का भी अतिक्रमण करके ऐसे स्तर पर पहुंचे जहाँ लिंग भेद बिल्कुल न हो जीवन के निम्न स्तरों पर ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग की धारणा है उच्च स्तरों पर लिंग भेद मिट जाते हैं एक अन्य श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं आत्मा गिरजा मतीसहचरा प्राण शरीर गृह पूजा ते विषयोपोगरचनाद्रा सी संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रो तो सर्वा गिरोत्कर्म कौ तदिखल शो तब आधनम अर्थात हे शिव आप मेरी आत्मा हैं जगज्जन्य गिरजा मेरी बुद्धि है मेरे प्राण आपके अनुचर और मेरा शरीर आपका निवास स्थान है सभी इंद्रिय संस्पर्श आपकी पूजा के अंग हैं मेरी निद्रा आपके ध्यान में समाधि मग्न रहने के समान है जहाँ भी जाता हूँ समझता हूँ आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ मेरे द्वारा उच्चरित सभी शब्द मानव आपकी स्तुति में स्तोत्र हैं और हे भगवान जिन क्रियाकलापों में स्वयं को नियोजित करता हूँ वे सभी आपकी पूजा है साहसी ही सत्य का सामना करने में समर्थ है साधक के जीवन में काम बोध की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि कि उसे कभी भी भी तक कि किसी चित्र को देखकर जागृत नहीं करना चाहिए सर्वप्रथम मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ इत्यादि चिंतन को त्याग कर अपने देहात्म बोध को अपने लिंग बोध को कम करो जिस मात्रा में तुम मैं एक पुरुष हूँ एक स्त्री हूँ इत्यादि चिंतन त्यागने में सफल हो उसी मात्रा में तुम्हें एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा तथा तुम्हारी नए प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी इस परिवर्तन से कुछ लोगों में जिनकी चेतना देहात्म बोध में केंद्रित रहती है तथा जो अपने को स्त्री अथवा पुरुष समझते हैं अत्यंत अस्थिरता पैदा हो जाती है ऐसे लोगों को यह सत्य कहना भी कठिन है हमें उस सत्य को इतना हल्का करना पड़ता है कि उसका बहुत कम बच्चा है और जो रहता है उसे काम चलाओ आदर्श के रूप में स्वीकार करना पड़ता है केवल निष्ठावान साधकों को इन विषयों का संपूर्ण सत्य कहा जा सकता है अपने सन्यासी का गीत में स्वामी विवेकानंद की येजस्वी वाणी है सत्य न आता पास जहाँ यशलोभ काम का वास पूर्ण नहीं वह स्त्री में जिसको होता पत्नी भाष अथवा वह जो किंचित भी संचित करता निज पास वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार क्रोधग्रस्त जो अतः छोड़कर निखिल वासना भार, गावो धीर वीर निखिलसी गूंजे मंत्रोच्चार ओम तस्सत ओम तस्सत ये सत्य अधिकांश लोगों की ग्रहण शक्ति से बाहर होते हैं वे उन्हें सहन नहीं कर पाते और अस्थिर हो जाते हैं अतः कम मात्रा में सत्य कहना पड़ता है कुछ समय तक सत्य की कम ताकत के इंजेक्शन देने पड़ते हैं लेकिन एक दिन सभी को उनका सामना करना होगा तथा उनके अनुरूप आचरण करना होगा भले ही उससे उनके हृदय विदीर्ण ही क्यों न हो जाए केवल वीर पुरुष ही सत्य का सामना कर सकते हैं वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में दुर्बलों के लिए कोई स्थान नहीं है सच्चा धर्म सच्चा वेदांत मजाक नहीं है मन के छल से बचो सभी प्रलोभन मानसिक होते हैं सामान्यतः तुम जो करते हो वह नहीं बल्कि जो तुम सोचते हो वह अधिक कठिनाई पैदा करता है अतः अपनी कल्पनाओं के बारे में सावधान रहो दूसरे लोगों के स्पंदन किस तरह तुम्हें प्रभावित करते हैं इस विषय में सावधान रहो उच्च संवेदनशीलता का अधिकाधिक विकास करो मैंने कोई अपवित्र कार्य नहीं किया है यह कहना पर्याप्त नहीं है दूसरों के संग में तुम्हें क्या अनुभव होता है तुम्हारे मन में क्या विचार उठते हैं वे लोग तुम्हें आकर्षित करते हैं या नहीं इसका विश्लेषण करो जिस क्षण तुम्हें आकर्षण या विकर्षण का अनुभव हो सावधान हो जाओ जो लोग तुम्हें प्रलोभित करें उन्हें दूर से प्रणाम करो सूक्ष्म दृष्टि से कोई भी आकर्षण हानिकार अहानिकारक नहीं है इस विषय में स्वयं को कभी धोखा न दो तुम्हें ऐसे लोगों से मिलजुल कर अपने अपवित्र संस्कारों को अपने मन में पुनः उठने नहीं देना चाहिए जो उनको उठाने में सहायक हो इस सलाह के अनुसार आचरण करके तथा प्रबल विरोधी चिंतन प्रवाह के अभ्यास से तुम क्रमशः उन सभी अपवित्र संस्कारों को मिटाने में समर्थ होगे, जिन्हें अपनी लापरवाही से तुमने मन में गहरे बैठने दिया है तभी तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन कुछ मात्रा में सुरक्षित हो सकेगा बार बार विपरीत विचारों को मन में उठाने से प्रलोभन दुर्बल होते हैं और अंत में नए आध्यात्मिक विचार पुरानी स्मृतियों और संसर्गी का स्थान ले लेते हैं लेकिन यह तभी संभव है जब तुम निर्देशों का कड़ाई से पालन करो मन को एक एक अचानक विचार शून्य नहीं किया जा सकता एकाएक एक। प्रारंभिक साधक के लिए ऐसा करने का प्रयास खतरनाक भी है अतः उसे प्रारंभ में शुभ विचारों का पोषण करना चाहिए वैचारिक स्तर के अतिक्रमण का प्रश्न बहुत बाद में आता है मन पर नियंत्रण अभ्यास द्वारा धीरे धीरे संभव होता है लेकिन यदि तुम तो अपनी साधना में लापरवाही बरतो तो उसकी कोई संभावना नहीं है यदि तुम तो अपने ऊपर किसी व्यक्ति के आकर्षण को प्रभुत्व जमाने दो तो तुम चाहे कुछ भी क्यों न करो अपने मन को संयत नहीं कर सकोगे तब कुछ समय बाद तुम्हारा बुरा पतन अवश्य होगा अगर तुम किसी स्त्री को तुमसे पुरुष के रूप में मिलने दो किसी स्त्री को तुम्हें आकृष्ट करने दो तो मन के नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं उठता तुम्हें सदा इस तरह आचरण करना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री यह अनुभव करे कि वह लिंग के स्तर पर तुमसे भेंट नहीं कर सकती कि तुम उसमें नारी नहीं देखते तुम उसके अंदर की नारी में कोई रुचि नहीं रखते लेकिन प्रारंभिक साधक के लिए विपरीत लिंग के व्यक्तियों के संग का यथासंभव वर्जन तथा उनमें से किसी से भी आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप न करना एकमात्र उपाय है यदि दूसरे हमारे मार्ग में रोड़ा होना चाहे तो हमें उन्हें दूर हटाना होगा भले ही इससे उनकी दिल टूट जाए हमारा संबंध पहले कितना ही घनिष्ठ क्यों ना रहा हो पर अब अलग होगा ही होना ही पड़ेगा हानिकारक प्रेम से हर कीमत पर दूर रहना चाहिए इस विषय में भावुक मत बनो अन्यथा तुम्हें अपनी गलती और घमंड की कीमत चुकानी होगी अविवाहित युवक और युवतियों को अपनी मित्रता के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए वे प्रायः अल्पवयस तथा बहुत भावुक होते हैं और अपने सच्चे इरादों को समझ नहीं पाते कई बार काम कर्तव्य के आवरण में छिपा रहता है उन युवक या युवती के प्रति दयालु होना मेरा कर्तव्य है जब ऐसा विचार तुम्हारे मन में उठे तो उसका विश्लेषण करो अधिकांश समय तुम पाओगे कि वह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े रहने के लिए अच्छा लिबास पहने एवं कोई अच्छा बहाना बना रहा काम है ही काम ही है आरंभ में ऊट की केवल नाक ही दिखती है अपने मन के फंदे में मत फँसो संभवतः तुम्हें सुनना पड़े ओह यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा कुछ अवसरों पर तुम्हें दिल टूटने देना होगा यदि दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर न मुड़ना चाहे और तुम्हें ऐसा करने से रोकना चाहे तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति सम्पन्न होना चाहिए तथा उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए लेकिन एक दूसरे से अलग होना अनिवार्य है अन्यथा तुम दोनों सांसारिक जीवन में निमग्न हो जाओगे महान मानसिक शक्ति आवश्यक है सफलता लंबे समय बाद मिलती है लेकिन निरंतर अथक संघर्ष करें करते रहना चाहिए औषधि बहुत कटु है लेकिन आरोग्य के लिए उसका सेवन आवश्यक है